غریب موچی ایرازار شہر میں ایک وقت کی بات ہے ایک غریب موچی رہتا تھا جس کا نام تھا برام برام پورا دن مشقت کرتا اتنا ہی پیسا کمانے کے لئے جس سے وہ اپنے گھر والوں کا گزارہ کر سکے اور اسے اچھا کھانا مل سکے پر ہمیشہ آخر میں اس کے پاس بہت تھوڑا رہ جاتا ایک دن جب برام کچھ پرانے جوتوں کی مرمت کر رہا تھا ایک شخص اس کے پاس آیا وہ ایک لمبا اور عجیب و غریب شخص تھا جس نے ایک ہیٹ اور ٹرینچ کوٹ پہن رکھا تھا ہیلو پیارے دوست میں اپنے جوتوں کو پولش کروانا چاہوں گا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں और मुझे फौरन ही किसी बहुत अहम जगह पर पहुंचना है। मोची हिचकिचाया क्योंकि पूरा दिन उसने एक भी सिक्का नहीं कमाया था, पर उस शख्स की मदद के लिए राजी हो गया। जरूर हुजूर, मैं आपकी मदद करूँगा। मेहरबानी करके तशरीफ़ रखिए, अपना पांव स्टैंड पर रखिए। वो शख्स बैठ गया और ब्राह्मण न बहुत अच्छा काम किया मेरे दोस्त। यकीन रखो इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा इनाम भी दूंगा। मैं एक साहिर हूँ जो जंगल के किनारे कॉटेज में रहता है और मुझे सेनाली के एक बहुत ही अहम साहिर से मिलना है। तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा हसान किया है। चादुगर ने अपनी उंगलियाँ चटकाईं � यह एक तिलस्मी बकरी है तुम्हें बस यही करने की जरूरत है कि तुम कहो ए बकरी खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ और उसी वक्त तुम्हें बरकत मिलेगी सोने के सिक्कों के ढेर की यह कहते हुए साहिर कुछ फासले पर जाकर गायब हो गया वाह मुझे फौरन इसे आजमाना चाहिए हे बकरी खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ और बकरी ने खुद को झाड़ा, जिसकी वजह से फर्श पर सोने के सिक्के गिरे। मोची हैरान रह गया। अह खुदा, इस शख्स ने सचमुच अपना वादा निभाया है। मैं फौरन घर जाऊंगा अपने घर वालों को ये बताने। ब्राम ने अपनी औजार इकट्ठा किए और बहुत खुश होकर बकरी को अपने कंधे पर रखा और खुशी-खुशी अप उसने उसे कंधे पर बकरी को उठाए देखा और उसे आवाज दी। अरे ब्रेम, आओ और अपनी खाला के साथ बैठो। उसने अपने दिल में सोचा कि क्या उसे जाना चाहिए और उसके साथ बैठना चाहिए या दौड़कर घर जाना चाहिए और अपनी तिलस्मी बकरी के बारे में अपनी बीवी को बताना चाहिए। खैर, मैं प्यासा ह� برام اپنی خالا کی گھر کی طرف گیا اور اسے وہ بکری پکڑا دی اور اس سے پہلے کہ وہ اندر جائے اس نے کہا تم چاہے جو بھی کرو بس یہ لفظ مت کہنا اے hey بکری خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ برام بیٹھ گیا اور اپنی خالا کا انتظار کرنے لگا کہ اس کے لیے چائے وغیرہ لے کر آئے اور جب وہ انتظار کر رہا تھا انگریٹ سوچنے لگی کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا جب اس نے یہ کہا کہ یہ لفظ مت کہنا वो बावर्ची खाने में गई जहां बकरी को रखा गया था और ये तिलस्मी लफ्ज कहे ऐ बकरी खुद को झाड़ो और खुशकिस्मती बाहर लाओ फौरन ही बकरी ने खुद को झाड़ा और सोने के सिक्के फर्श पर गिर पड़े अरे वाह ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी उसे धोखा देने का तरीका ढूंढती हूं इन ने कुछ जैसे ही मोची गहरी नींद में सो गया, इंग्रीड ने तिलस्मी बकरी की जगह अपनी बकरी रख दी। अगले दिन ब्राम ने बकरी को अपने कंधों पर उठाया और वापस अपने घर की तरफ गया। जब वो घर पहुंचा, तो अपनी बीवी के आगे सोने के सिक्कों का बर्तुआ रखा। ये लो, ये सोने के सिक्के लो ताकि तुम आज हमारे लि� उसकी बीवी इतनी खुश हुई कि वो सोच ही नहीं सकी कि उससे सवाल पूछे कि ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले और बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद उन उन्तिलस्मी लफ्जों का इस्तेमाल करने की सोची ताकि बकरी से कुछ और सोने के सिक्के ले सके। उसने वो लफ्ज बोले जो साहिर ने उससे बोलने को कहे थे, पर ब उसने वो तिलस्मी लफ्ज दोबारा दोहराए पर ये सब बेकार गया क्योंकि बकरी ने पलक भी ना झपकाई मुझे बस बाकी के बचे सोने के सिक्कों से ही गुजारा करना होगा एक दफा जब वो तकरीबन खत्म हो जाएंगे तब मैं एक मर्तबा फिर जाकर उस साहिर को ढूंढूंगा कुछ दिनों के बाद जब उसकी उसे काम करने की उलहना देने लगी क्योंकि सोने के तकरीबन खत्म हो गए थे को के लिए निकल पड़ा आखिर और उसे बताया कि कैसे उसे अपने घरवालों को खिलाने की जरूरत है। उस साहिर एक रहमदिल इंसान था। उसने अपना हाथ मोची के कंधे पर रखा और कहा, फिक्र मत करो मेरे दोस्त, ये रहा एक तिलस्मी कपड़ा। इसे अपने हाथ पर बिछाओ और कहो, अह तिलस्मी कपड़े, खुद को फैलाओ और दावत मुहैया कराओ। और एक म जो साहिर ने कहा था उसे सुनकर ब्राम बहुत खुश हो गया। उसने उसको शुक्रिया कहा और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब ब्राम जंगल से घर वापस जा रहा था, वो उस खेत में पहुंचा जहां उसकी खाला रहती थी, और उसने फैसला किया कि तिलस्मी कपड़े से पाया खाना उसके साथ बांट खाएगा। मैं यहाँ स ओह ये तो बहुत उम्दा रहेगा आ जाओ अंदर तो ब्राम अंदर गया और उसने तिलस्मी कपड़ा अपनी बाह पर बिछाया और कहा हे तिलस्मी कपड़े खुद को फैलाओ और दावत मुहैया कराओ और कुछ ही पलों में उनके सामने बहुत ही शानदार मेज नुमाया हुई जो सबसे जायकेदार और लजीज पकवानों से भरी हुई थी काला इंग्रीड हैरान اور اس کے اس رحم دل قدم کے باوجود اس نے ایک دفعہ پھر موچی کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے کھانے میں جڑی بوٹیاں ملا دی وہ بیٹھے اور انہوں نے کھایا جب تک کہ ان کی بھوک نہ مٹ گئی اور انہوں نے اس شاہی دعوت کا بھرپور لطف اٹھایا जल्दी ही एक मर्तबा फिर मोची को नींद आ गई और वो बेहोश हो गया और जब वो सो रहा था उसकी खाला ने उस तिलस्मी कपड़े की जगह एक मामूली कपड़ा रख दिया एक दफा फिर उसे बेवकूफ बनाते हुए अगले दिन ब्राम वापस घर गया और अपने हाथ पर वो कपड़ा बिछाया और तिलस्मी कलम आपढ़ा इस मर्तबा फिर उसकी बीवी ने उसकी ओर देखा यह सोचते हुए कि क्या गरीबी ने उसे पागल कर दिया है और वह चली गई यह नहीं हो सकता मुझे यकीन है कि मेरी खाला मेरे साथ कोई चाल चल रही हैं राम निकला और फिर से साहिर के घर गया उसने जो कुछ हुआ था वो साहिर को कह सुनाया और उससे गुजारिश की कि एक मर्तबा फिर वो उसकी मदद करे। साहिर जो एक बहुत रहमदिल इंसान था एक मर्तबा फिर ऐसा करने के लिए राजी हो गया और कहा जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा तुम करो और ये तिलस्मी पढ़ लो वापसी पर अपने रास्ते में अपनी खाला के मेरी एक मुराद पूरी कर और फौरन ही ये उसे बेनतेहा गुदगुदाने लगेगा। ओह, शुक्रिया रहमतुल्लह हुजूर। और याद रखना, तुम इसे सिर्फ ये कहकर ही बंद कर सकते हो। तिलस्मी पर मेरी मुराद पूरी हो गई और गुदगुदाना बंद हो जाएगा। ब्राम ने एक दफा फिर साहिर को शुक्रिया कहा और निकल पड़ा इंग्रीड खाल فوران ही वो औरत मोची की चाल में आ गई और वो कलमा पढ़ दिया। ए तिलस्मी पर मेरी मुराद पूरी कर। पर हवा में उड़ा और अचानक उस औरत को गुदगुदी करने लगा। इंग्रीड खाला हँसने और खिलखिलाने लगी जब तक कि ये उसकी बर्दाश्त से बाहर ना हो गया। बंद करो। मेरबानी करके बंद करो। मैं अब और गुदगुदी बर जो भी तुम चाहो, मैं मैं तुम्हें दूंगी। इसे रोको। ठीक है फिर, मेहरबानी करके मुझे वो वापस करो जो हक से मेरा है। मुझे मेरी तिलस्मी बकरी दो और तिलस्मी कपड़ा दो। ठीक है, ठीक है। वो दोनों बावर्ची खाने में है और इसलिए ब्राम बावर्ची में दौड़ा गया, कपड़े पर झपटा और बकरी को अपने कंधे पर उठाया। वो बावर्ची खाने के बाहर आया और कहा तिलस्मी पर मेरी मुराद पूरी हो गई है और तिलस्मी पर उसके इर्दगिर्द चक्कर काटने लगा उसे गायब करते हुए और तिलस्मी तरीके से वापस उसके घर पहुंचाते हुए वो घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी को तिलस्मी बकरी और कपड़ा दिखाया उसकी बीवी बहुत खुश हो गई औ بعد میں وہ بیٹھی اور دعوت اڑائی شاندار پکوانوں کی اور ان طریقوں پر گفتگو کی کہ کیسے تلسمی بکری اور تلسمی کپڑا اپنے پورے فائدے کے لئے استعمال کئے جائیں اور اس نے اپنے زیادہ تر سونے کے سکوں کا استعمال کیا شہر کے غریب لوگوں کی مدد کے لئے اور جہاں تک اسکی خالہ انگریڈ کا سوال ہے خیر پر ابھی بھی اسکے گھر میں نہ جانے کہاں سے آ جاتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ غریبوں اور ضرورتمندوں کی مدد کرے جنہیں اس نے کبھی دھوکا دیا